दोनों एक कमरे में एक ही समय सोने लगे हैं पति पत्नी के लिए कोई असामान्य बात नहीं लेकिन इस वृद्ध युगल के लिए है इसलिए कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ युवावस्था में भी नहीं वृद्ध कहता है कि अकेले कमरे में उसे कौआवन लगने लगा है जाने इस शब्द का उत्स क्या है लेकिन इतना पता है कि यह एकांत के भय और ऊप से आगे की बात है वृद्धा शायद जन्मजात खराटेबाज है और इस आयु में नींद वैसे ही कच्ची हो जाती है चुनाचे वृद्ध ठीक उस समय पलंग पर आविराजता है जब चटकते हाड़ लिए थकी उसकी संगिनी सोने आती है ताकि जब तक नासिका गर्जन आरंभ हो वो भी सो जाए दोनों जागते हुए सोते हैं लेकिन पहली नींद बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो जाए तो अच्छा रहता है जिस दिन ऐसा होना शुरू हुआ उस दिन सूर्य और चंद्र विशाखा में शुक्र मूल में और बृहस्पति स्वाति नक्षत्र में थे बाकी ग्रहों की याद नहीं अपने पोते के जन्म समय को वृद्ध ने इसके लिए उचित समझा उसे विश्वास था कि डांट नहीं पड़ेगी और नमक मिर्च मसाले में पुतकर यह बात पतोहुओं तक नहीं पहुंचेगी दिन और दिनांक वृद्ध को याद नहीं उसका बेटा एक दिन पहले पोते के जन्मदिन की याद दिलाता है कि पहला हैप्पी बर्थडे संदेश आपका होना चाहिए वो प्रतीक्षा में रहता है वृद्धि यह सोचकर हैरान होता है कि बगल में सोती पत्नी में एक खास छांव भी है जिससे वह इतने दिन तक वंचित रहा यह वो छांव है जिसकी पुतली बैठ स्मृति काक संतोषी कहानियां कहते हैं जिन्हें बूढ़ा अपना इतिहास कहता है रात बिराज जागता है तो खराठों के बगल में बैठकर वो पाठ करता है पूछता है कि इतिहास राजा रानियों और बड़े लोगों के ही क्यों लिखे जाते हैं ऐसी बात का कोई मोल नहीं फिर भी वह पाता है कि वे जीवित इतिहास हैं होश संभालने से लेकर अब तक कितनी घटनाएं उनके अस्तित्व पर दर्ज हैं उसे आश्चर्य होता है कि आंखों देखी और कानों सुनी बातों घटनाओं में भी सच और झूठ इतनी जल्दी घुस जाते हैं गोकि इतिहास कोई निर्वात हो जिसे इन्हें भरना ही हो वह पानी पीता है और जग का ढक्कन बंद करते अंधेरे में लाल लाल चमकती टीवी स्विच की स्टैंड बाई एल को देखकर सोचता है वे दोनों भी अब उसी मोड में हैं। बाल बच्चे आते हैं तो ऑन कर देते हैं एक ही चैनल में जाने कितने सीरियल खुल जाते हैं बताने और बात करने की उमंग में दोनों अक्सर उलझ जाते हैं और सुनने वाली बहुएं और बेटे भी असमंजस में पड़े रहते हैं कि सुने तो किसकी सुने बाद में वृद्ध उनके घबराए मुख और भ्रमित सी भंगिमाओं की सोच करके मुस्कुराता रहता है छुटकी एचार अधिकारी है बुढ़िया के आगे उसकी सारी पॉलिश उतर जाती है और बड़की दोनों के लिए सुशील बहु बनने के चक्कर में गड़बड़ा जाती है सबसे अच्छा बड़का है स्टैंड पर टेबल फैन की तरह घूमता दोनों की बात बारी बारी से सुनता है और जब आंखें फेरता है तो सुखद बयार बहा ले जाती है छोटका भी बच्चा है मूड़ गाढ़े हूं हां करता रहता है वे लोग उनकी बातों में अपने हिस्से का सच झूठ ढूंढते रहते हैं नहीं वृद्ध सोचता है कि वे दोनों वाकई इतिहास के सच जैसे हैं जिसमें सब अपने अपने झूठ ढूंढते हैं और यही बात उसे कचोटती है वो जानता है कि हजारों वर्षों से ऐसा होता चला आया है और कचोट भी उतनी ही पुरानी है फिर भी हैरानी की बात यह है कि इस पर हैरानी हुए बिना नहीं रहती वृद्ध फिर से जीने लगा है और ये सोचकर थोड़ा सहम भी जाता है कि मृत्यु के समय पर अब तक बिताया गया जीवन क्रमशः सामने दिखने लगता है उसे हैरानी भी होती है कि वृद्धा को ऐसा कुछ नहीं होता टिकट ही बांधते समय उसकी आंखें सूखी हैं वो सोच रहा है कि क्या अब वो अकेले सो पाएगा खर्राटे छाव उस पर विराजते कवे और इतिहास सब समाप्त नहीं हो जाएंगे अब कफन की आखिरी गांठ बांधते समय वो बुदबुदाया है प्रिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुस्कुराने लगा है उसने बढ़के से कहा जीवन ही सत्य है तुम्हारी माँ मरी नहीं है दूसरे कमरे में अलग सोने चली गई है अगले महीने जब छोटकी को संतान होगी तो मैं भी उसी कमरे में चला जाऊंगा उठाओ अब रोते नहीं राम नाम सत्य है सत्य है सत्य है।, है राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है